नमस्कार मैं हूँ रवीना टंडन और आप सुन रहे हैं 90.4 90.4 रेडियो रेडियो मधुबन मधुबन सुनते रहो रहो मुस्कुराते नमस्कार आप सुन रहे हैं करियर कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है जैसे कि आप सभी जानते करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में हम लोग अलग अलग ट्रेड के बारे में बातें करते हैं और उस ट्रेड के बारे में पूरी जानकारी आपको इस शो के माध्यम से देने की कोशिश हमारी रहती है ताकि आप उस फील्ड में अपना करियर अच्छा बना सकें तो आइए आज के शो को सजाने के लिए हमारे साथ विश्वास निम्बा कोली जी हैं डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश में विशेष रूप से एचओडी का, का काम कर रहे हैं और वाइस प्रिंसिपल है रानी लक्ष्मीबाई कॉलेज का और ये जलगांव पाड़ा में है और महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं तो आप सभी की तरफ से इनका बहुत बहुत स्वागत है विश्वास निम्बा जी का थैंक यू जी जी जी सर एक बात मैं पूछना चाहूँगा जैसे कि हमारे सभी श्रोता आपको पहली बार सुन रहे हैं तो मैं चाहूँगा कि आप अपने बारे में बताइए हाँ जी हाँ सर मैं महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ वैसा मेरे खुद के बारे में बताना हो तो मैं बहुत पा, बिलो पॉवर्टी लाइन फैमिली से आया हूँ और जिस वक्त हम पढ़ाई करते थे हमारा एक विलेज उंदिर नाम का एक छोटा सा गामा था वहाँ से हम पैदल आके और स्कूल जाके हमारी पढ़ाई पूरी की लेकिन जब पढ़ाई करते थे उस वक्त हमारे गुरुजी ने हमें बताया कि आपका इंग्लिश अच्छा है तो इसलिए आप अपना करियर इंग्लिश में कीजिए और आज मैं जो वाइस प्रिंसिपल पद तक जो आया हूँ वो केवल ही केवल इंग्लिश का मेरा जो नॉलेज है इसके बारे में और ही मेरे पर ये Uh, इस पद पर आने में बहुत बड़ा सहयोग है <laughs> और हमारे जो माता पिता हैं, हमारे फैमिली में मुझे दो बच्चे हैं और एक बच्चा जो है वो भी इंग्लिश एम ए बी एड है और वो भी एक हाई स्कूल में टीचर है इंग्लिश का ही टीचर है छोटा बच्चा हमारा जो है उसका नाम है सुदर्शन वो कंप्यूटर में उसने एम एस एम सी ए किया है <laughs> और वो नासिक सिटी में आप जॉब कर रहा है अच्छा अच्छा जी जी जी सर बहुत अच्छी बात आपने बारे में बताया आपने फैमिली के बारे में बताया और आइए जैसे कि आज हम लोग करियर के बारे में बात कर रहे हैं और ख़ास करियर इन इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में मैं चाहूँगा कि आप हमारे सभी विद्यार्थी मित्रों को बताएं तो करियर इन इंग्लिश इसको क्या कह सकते हैं या लैंग्वेज इंग्लिश लैंग्वेज में अपना करियर बनाने के लिए इसकी इम्पोर्टेंस इसकी महत्वता क्या है वो हमारे विद्यार्थी मित्रों को बताइए विद्यार्थी मित्रों इंग्लिश ये जो लैंग्वेज है आप सबको तो पता होता है इंग्लिश ए वर्ल्ड लैंग्वेज है जी और ये जो इंग्लिश का है इम्पोर्टेंस uh, ऐसा बताया जाता है गुड कमांड ओवर इंग्लिश ओपन्स द डोर्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ फॉर द ब्राइट करियर इसका मतलब यह है कि इंग्लिश का नॉलेज अच्छा हो आप इफेक्टिव कम्युनिकेशन कर सकते हो तो आपके लिए बहुत ही अपॉर्चुनिटीज बहुत ही uh, आपके लिए बहुत ही uh, जो करियर बनाने के लिए वेरियस uh, वेज है वो आपके लिए खुले होते हैं हु. और इंग्लिश का आज के लिए जो डिमांड बढ़ते जा रहा है इसका मतलब यह है कि ये वर्ल्ड लैंग्वेज होने की वजह से हु. आज जहाँ भी कोई भी ह्यूमन रिसोर्स जाने का है उसको इंग्लिश का नॉलेज होना अत्यंत आवश्यक है क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि नीड ऑफ पॉलिशिंग कम्युनिकेशन स्किल्स आपठर यू जी पी जी इवन पी स्टूडेंट्स इसमें भी कम्युनिकेशन का जो नॉलेज होता है वो बहुत लो लेवल पे होता है कभी कभी जी जी और उसको पॉलिश करने की भी बहुत अभी ज़रूरत जरूर, है और आप सुन आपने देखा ही होगा आप सुनते भी होंगे कई कई ऐसे सेंटर चल रहे हैं जहाँ पे कम्युनिकेटिव इंग्लिश के कोचिंग क्लासेस बहुत अभी उसका डिमांड बढ़ते जा रहा है यदि आपके पास ये कम्युनिक इफेक्टिव कम्युनिकेटिंग पावर हो इंग्लिश में तो आप आपको वहाँ भी जॉब मिल सकता है और इंग्लिश बिजनेस बिजनेसमैन के लिए भी बहुत ज़रूरत हो चुकी है क्योंकि अभी वर्ल्ड जो है एक ग्लोबल विलेज बन गया है और आपका बिजनेसमैन हर वर्ल्ड के कॉर्नर में आप जा सकते हैं लेकिन जिसके पास इंग्लिश का नॉलेज नहीं है वो हर कोने में नहीं पहुँच सकता इसलिए इंग्लिश का बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंस uh, आज बढ़ते जा रहा है और ऐसी भी कुछ ऑर्गेनाइजेशन अभी है जी। कि जहाँ पे नीड ऑफ ट्रेनर्स इज इसशियल देयर यदि आपके पास इंग्लिश का नॉलेज हो तो आप ट्रेनिंग और ट्रेनर ट्रेनिंग के लिए ट्रेनर आवश्यक होता है तो ट्रेनर के रूप में भी आप जा सकते हैं यदि आपके पास इफेक्टिव कम्युनिकेशन की पावर हो और आज इंग्लिश जो है ये बिजनेस लैंग्वेज ऑफ एकरोस दी ग्लोबल इंटरनेट जो चल रहा है इसमें भी बहुत सी 99 परसेंट जो है वो इंग्लिश का ही यूज हो रहा है इसलिए इंग्लिश का नॉलेज आज होना बच्चे के लिए आवश्यक है और ऐसा भी कहा जाता है कभी कभी कि रूरल साइड में स्लम एरिया में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनका इंग्लिश अच्छा नहीं होता लेकिन ये जो है ये मिस है आज जो जो लोग बहुत से आगे बढ़े हैं वो तो बहुत ही ऐसे सिलसिला मेरे यहाँ से ही आया है कभी कभी ऐसा बोलते जाता है कि पावर्टी इज़ कर्स लेकिन मैं ये सोच का हूँ कि पावर्टी इज़ अ ब्लेस <laughs> क्योंकि <laughs> वो हमें बहुत अपलिफ्ट करने के लिए इंस्पायर करती है कि हम इससे बाहर निकलना चाहिए इसलिए आदमी बहुत हार्ड वर्कर बन सकता है <laughs> तो आप बच्चों ये ख्याल में रखिए कि आप भी हार्ड वर्कर बनिए और आज आप देखते हैं कि वर्ल्ड की जो टॉप बुक्स होती है वर्ल्ड की जो टॉप फिल्म्स होती है उसमें भी इंग्लिश का प्राबल्य बहुत बढ़ गया है तो एक ऐसा सर्वे है इंग्लिश के बारे में इंग्लिश स्पीकर्स इन द वर्ल्ड अर्न मोर मनी दैन नॉन इंग्लिश स्पीकरस और ये भी सही है इसका मतलब ये नहीं कि हमारी रीजनल लैंग्वेज जो है हमारी मदर टंग जो है उसको कुछ इम्पोर्टेंस नहीं है लेकिन इंग्लिश सीखने के बाद हमारी भी मदर डंग जो है वो उसका भी ऑटोमेटिकली डेवलपमेंट हो जाता है हुँ, हुँ, हुँ. तो आज देखना चाहते हैं बिजनेस आईटी, साइंस मेडिसिन एविएशन, इंजीनियरिंग एंटरटेनमेंट रेडियो टीवी और डिप्लोमेसी में भी इंग्लिश का बहुत इम्पोर्टेंस है, है। यदि इंग्लिश का नॉलेज नहीं हो तो आप डिप्लोमेट भी नहीं बन सकते पॉलिटिक्स में भी नहीं जा सकते हैं और इंग्लिश में जो मेटाबॉलिज्म आप बोलते हैं यानी मेटाबॉलिज्म का मतलब ये होता है कि in, कौन सी भी लैंग्वेज में कई शब्द जो है वो पुराने हो जाते हैं आउट ऑफ डेट हो जाते हैं और नए नए शब्द जो है उसमें आते हैं तो इसे हम बोलते हैं मेटाबॉलिज्म इन लैंग्वेज जैसे कि आपके बॉडी में कई सेल हमेशा के लिए डिस्ट्रॉय हो जाती है और नई नई सेल आती है इस तरह आज का सर्वे ऐसा है कि वन वर्ड इज ऐडेड टू इंग्लिश लैंग्वेज बाई एवरी टू आवर्स एंड एवरी ईयर फोर थाउजेंड words are added in English. तो नए नए शब्द भी हमें English में आ, आ, उसका भी study करना पड़ता है hmm. Technology अभी आ रही है जी. वो अभी technological वर्ड जो है वो भी English में ही आते हैं इसलिए English का knowledge आज आवश्यक है जी विश्वास सर बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि इंग्लिश का क्या क्या इंपॉर्टेंस है और किस किस जगह पे ये काम आता है और कैसे इसके वजह से जो है आपके प्रोफेशन में एक जो है खुशी बढ़ती है आपको पे स्केल आपका ज़्यादा होता है और कहीं ना कहीं ये इंग्लिश भाषा जो है आपको अपलिफ्ट करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है करियर के दृष्टि से और एक सर जी इंग्लिश में एज ए इंग्लिश टीचर मैं आप बच्चों को ये बताना चाहता हूँ हाँ यदि मैं जिस वक्त पढ़ रहा था तो ट्वेल्थ पास करने के बाद मैंने सेल्फ मेरे कोचिंग क्लासेस शुरू किए थे वो वक्त तो मैं अभी ग्रेजुएट भी नहीं था लेकिन आफ्टर ट्वेल्थ मैंने क्लास शुरू किए तो इसका मुझे बेनिफिट ऐसा मिला कि किसी के तो पढ़ाना है इसलिए स्टडी जरूरी है और उनको पढ़ाते पढ़ाते मैं भी खुद पढ़ते गया <laughs> यदि ऐसे बच्चे आप हो आपके एरिया में कोई पैसे पढ़ने वाले लड़के हो और सीनियर स्टूडेंट्स हो तो आपके छोटे जो जो फ्रेंड्स होते हैं उनको आप पढ़ाइए <laughs> यानी आपका भी वो इंग्लिश अच्छा हो जाएगा आज मेरे का एक्सपीरियंस ऐसा है कि 25 इयर्स ऑफ माय एक्सपीरियंस ऑफ सर्विस कम से कम सौ सव सवा सौ बच्चे हमारे स्कूल में जो ग्रेजुएट हुए लेकिन उसको एम्प्लॉय नहीं मिला वो अच्छी तरह से कोचिंग क्लासेज चला रहे हैं और उसका अर्निंग भी अभी बहुत अच्छा है क्योंकि स्कूल में पढ़ाई में अभी बिल्यू नहीं करते पेरेंट लोग भी और वो कोचिंग में बहुत लोग जाते हैं तो कोचिंग में भी उसका अर्निंग सोर्स बढ़ता है तो टीचिंग जॉब में अभी तो प्राइमरी स्कूल में भी इंग्लिश कंपलसरी हो गया है सेकेंडरी में भी आ गया है उच्च शिक्षा में तो इंग्लिश का इम्पोर्टेंस है ही तो इसलिए इंग्लिश पढ़ना अभी बहुत जरूरी है कारपोरेट क्षेत्र में कारपोरेट जो सेक्टर है उसमें भी मैनेजरी स्किल जो है उसमें भी इंग्लिश का बहुत अभी इम्पोर्टेंस बढ़ गया है राइटिंग स्किल तो जो बोलते हैं अच्छे अच्छे ऑथर इंडिया में बहुत मुल्करा जानन जैसे अच्छे लोग आ, और पिनकोड जैसे अच्छे लोग इंग्लिश में जिन्होंने बहुत बड़ी इंडियन इंग्लिश एक सेपरेट भाग है एक अलग भाग है तो ऑथर भी बन सकते हैं आपको इंटरनेट में गूगल में इनकी सब लिस्ट मिल जाएगी वो मैं यहाँ दोहराना नहीं चाहता हूँ और एम्बेसडिर जो होते हैं एम्बेसडर्स इनको भी इंग्लिश का बहुत इम्पोर्टेंट है अभी कॉल सेंटर की भी बहुत संख्या बढ़ गई है हुँ, हुँ, हु. वहाँ भी इंग्लिश की ज़रूरत होती है और हमारे जो फीमेल स्टूडेंट्स है मेल स्टूडेंट्स है ये भी वहाँ बहुत अच्छा तरह से अर्निंग सोर्स के लिए वहाँ जा सकते हैं इंग्लिश का जो है ट्रांसलेटर भी अच्छा बन सकता है आदमी वो यदि इंग्लिश का किताब हिंदी में या हमारा रीजनल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करे या रीजनल का इंग्लिश में ट्रांसलेट करे तो भी उसका वो अर्निंग सोर्स हो सकता है यहाँ पर हमारे महाराष्ट्र से बोलता हूँ विना गवानकर एक बहुत बड़ी ट्रांसलेटर है इंग्लिश में हिंदी वाले एक क्विक हाइडर जिसने रिवर ऑफ फायर का एक बहुत अच्छा ट्रांसलेशन किया है आग का दरिया और ये बिना गंवान कर मैंने अभी जो बोला इसका एक बहुत बड़ा एक किताब महाराष्ट्र में चलता है वो तो वो इंडिया में भी चलने लगा है एक होता कारवर वो भी ट्रांसलेशन है तो दुर्गा भागवत भावे नीलावैद्य ऐसे जो बड़े बड़े लोग हैं ये ट्रांसलेशन में अपना करियर बहुत अच्छा बना रहे हैं और यदि आप इसका स्टडी किया इन फ्यूचर तो इनके जगह आपके भी नाम आ सकते हैं जी जी चलिए बहुत ही अच्छी बातें आपने बताया आशा करता हूँ हमारे सभी विद्यार्थी मित्रों को इंग्लिश लैंग्वेज में किस तरह से हम अपना करियर बना सकते हैं ये काफ़ी अच्छी अच्छी बातें जो है विश्वास निम्बा कोली सर बता रहे हैं बच्चों को पढ़ाते हैं इंग्लिश और एचओडी ओ है डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश में और मैं चाहूँगा कि अभी वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का ब्रेक के बाद फिर बात करेंगे इंग्लिश करियर में जिन लोगों ने अच्छा अपना करियर बनाया है इंग्लिश फील्ड में तो उनके कुछ स्टोरीज़ हम लोग सुनेंगे विश्वास निम्बा सर से आप सुना है रेडी मत वन एफएम सुनते रहो मुस्करा आते रहो इतना साकाब है बस इतना साकाब हा हे हा ना कैसा है टपोरी अरे रंगीला डांस दिखा ना। ले I will.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 नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है करियर इन इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में हम लोग बातें कर रहे हैं काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंची है और इंग्लिश में करियर बनाने का कितना सुनहरा मौका है और कहां कहां आप जो है अपने आप को सेट कर सकते हैं छोटी छोटी बातें हमने आपको बताएं इवन लास्ट में उन्होंने बताया सर ने कि ट्रांसलेटर भी अच्छा बन सकते हैं आप जिसके माध्यम से आप बहुत पैसा भी कमा सकते हैं और नाम भी कमा सकते हैं तो आइए फिर से एक बार विश्वास जी मैं जानना चाहूँगा इंग्लिश लैंग्वेज में करियर बना जो लोगों ने अपनी फलता हासिल है उनके कुछ स्टोरीज आप हमारे विद्यार्थियों को बताएं ताकि उनका मोटिवेशन बढ़े इंग्लिश लैंग्वेज में जो लोग बड़े हुए आपको बच्चों को तो पता होगा हमारे राष्ट्रपिता जो एम के गांधी थे ये तो वैसे तो बिलोंग गुजराती से करते थे हम्म हम्म हु. लेकिन उनका एक किताब था हुने सत्यनुप्रयोग mm -hmm. ये तो गुजराती टाइटल हुआ लेकिन महादेव भाई देसाई इन्होंने इस किताब का अंग्रेजी ट्रांसलेशन किया है और उसका नाम है द स्टोरीज ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रुथ तो महादेव भाई देसाई ये बुक के वजह से पूरे वर्ल्ड में फेमस हो गए यानी इंग्लिश ट्रांसलेशन उन्होंने एक किताब का किया उनके तो और भी बहुत बड़े काम हैं लेकिन जिस वक्त गांधी जी का ये किताब मार्केट में आया उस वक्त महादेव भाई का नाम पूरे वर्ल्ड में गूंजने लगा हमारे आरके नारायण बहुत बड़े नावेलिस्ट हैं जिन्होंने द गाइड अनटचेबल जैसी नावल लिखी और उनका भी बहुत बड़ा नाम इसमें हो गया सलमान रजदी आप बहुत से नाम सुना होगा उन्होंने एक किताब लिखी जब पहली मिडनाइट नाइट चिल्ड्रेन तो इस किताब के वजह से उनका भी नाम ब्राइट हो गया वैसे बाद में उन्होंने बहुत और किताबें भी लिखी है मुल्कर राज आनंद और रविंद्रनाथ टागोर खुशवंत सिंह ये हमारे इंडिया के बहुत अच्छे राइटर है इंग्लिश में लिखने वाले ये तो बात हो गई राइटर की बात लेकिन जो जो आज इंडिया में या अदर कंट्रीज में भी जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स होते हैं वो आई और स्टेट का कोई प्रशासक हो ये सब इंग्लिश की वजह से ही कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम पास हो सकते हैं क्योंकि वहाँ इंग्लिश कंपलसरी सब्जेक्ट है तो जो जो ये ब्राइट नेम है इनकी इनकी गिनती मैं नहीं करना चाहता हूँ लेकिन टॉप मोस्ट पोजीशन पर जो लोग काम कर रहे हैं वो इंग्लिश की वजह से ही आज पहुँचे हैं जी जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया राइटर का भी काम कर सकते हैं और छोटे मोटे जो जॉब्स हैं जैसे कि हम लोग बात करते हैं शुरुआत कहाँ से हो सकता है एक बार इंग्लिश में अपना करियर बनाने के लिए अगर विद्यार्थी सोच रहा है तो किस किस तरह से वो आगे बढ़ सकता है और कौन कौन से अपॉर्चुनिटीज़ उनके जीवन में हैं उसके बारे में बताइए तो मित्रों आप यदि इंग्लिश में करियर करना चाहते हैं तो इसकी शुरुआत जो है वो तो बहुत बिगिनिंग से ही करना चाहिए आप कौन से एरिया में है किस स्थिति में है इसकी कोई चिंता नहीं है लेकिन जनरली हमारे इंडिया में फिफ्थ क्लास से इंग्लिश शुरू होता था अभी तो फर्स्ट क्लास में ही वो शुरू हो गया है यदि आप फर्स्ट क्लास से इसको अच्छी तरह से पढ़े इंग्लिश में बहुत बड़ा डर स्टूडेंट्स को ये होता है कि हमें उसका ग्रामर नहीं आता ये ग्रामर का भूत स्टूडेंट पे बहुत बड़ा गहरा संकट उन्हें लगता है लेकिन जिन्हें अच्छा इंग्लिश बनाना है उन्होंने सिर्फ़ एक काम करना चाहिए अपना होकेबुलरी स्ट्रांग करना चाहिए यानी शब्द संग्रह जो है इंग्लिश का वो बढ़ाना चाहिए और उसका संकल्प आप कर लीजिए यदि रोज़ पाँच नए शब्द इंग्लिश के भी हमने किए तो जिस वक्त स्टूडेंट ग्रेजुएट होता है उसके पास कम से कम आठ हज़ार इंग्लिश के नए नए शब्द का कलेक्शन हो जाता है यदि आठ कलेक्शन उसके पास वर्ड आ गए तो ऑटोमेटिक उसका ग्रामर भी उसको ऑटोमेटिकली वो बोलने लगता है तो आप कौन सी भी लैंग्वेज लीजिए वहाँ पर ओकेगुलरी का बहुत महत्वपूर्ण योग होता है आपठर ट्वेल्थ जिस वक्त हम ग्रेजुएट में एंट्री करते हैं फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर तो फर्स्ट ईयर से ही हमने हमें इंग्लिश का जनरल नॉलेज जनरल किताबें ये पढ़नी चाहिए और मार्केट में तो बहुत सारी किताबें आज मिलती है वो भी पढ़नी चाहिए और अपना जो दो चार लोगों का जो ग्रुप है फ्रेंड सर्कल है उसमें हर फैमिली में तो इंग्लिश नहीं बोला जाता रीजनल लैंग्वेज होता है हर स्कूल में भी प्रेमाइसिस लैंग्वेज इंग्लिश नहीं होता ये वो होना चाहिए लेकिन हम हमारा फ्रेंड सर्कल बना सकते हैं और आपस में हम यदि इंग्लिश में बातचीत करें वो शुरुआत में थोड़ा सा गलत होगा लेकिन धीरे धीरे वो इम्प्रूव होते जाएगा और ग्रेजुएट होते होते तक आप अच्छी तरह से इंग्लिश का नॉलेज प्राप्त कर सकते हैं फिर उसके बाद आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए सक्षम हो सकते हैं जी जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और विद्यार्थी मित्रों अगर आप ध्यान से सुन रहे हैं तो कुछ पॉइंट्स ज़रूर लिख के रखिए जो आपको बहुत ही काम आएगी आगे अपने करियर बनाने में और काफ़ी अच्छी इंफॉर्मेशन है इंग्लिश में किस तरह से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं और कौन कौन से अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसके बारे में उन्होंने बताया और शुरुआत से ही आप इन चीज़ों को अच्छी तरह से समझ के किसी एक विषय को अगर आप लेते हैं तो उसमें आपको करियर बनाना बहुत आसान होता है चाहे वो सब्जेक्ट हो या फिर किसी भी अलग विषय को आप मान्यता देते हैं और आपकी रुचि के अनुसार उन चीज़ों को जब आप लोग समझने लग जाएंगे और उसी पर उसी सब्जेक्ट पे आप फोकस करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें होगी लेकिन कुछ समय तक आपको सभी सब्जेक्ट को पढ़ना ही होगा बारहवीं तक आपको जो है जो भी आपके साथ बाकी सब्जेक्ट्स होते हैं उन पर ध्यान देना है और पास आउट होने के बाद आपको एक जगह पे एक डिसीजन देना होता है उस समय किसी एक सब्जेक्ट को ध्यान में रखते हुए अगर आप काम करेंगे जैसे अभी विश्वास जी ने इंग्लिश के ऊपर पूरा फोकस किया तो उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया और शुरुआत में उन्होंने बताया कि जब वो बारहवीं में थे तभी भी बच्चों को पढ़ाने के लिए क्लासेस शुरू किया और वहीं से वो खुद भी सीखते थे और दूसरों को भी सिखाते थे तो ये का बहुत सारी चीज़ें हैं वेज़ है कैसे आप सीखते हैं किस तरह से सीखते हैं वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है तो आप अपने आप को देखिए कि आप कैसे उन चीज़ों को ग्रैप करेंगे किस तरह से आगे बढ़ेंगे तो आइए जाते जाते मैं कहना चाहूँगा अब जैसे कि बहुत सारे लोग हमारे इंग्लिश में तो करियर कर चुके हैं जिनके बारे में आपने बताया और कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ है वो भी बताया और थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि आप अपना जो इस फील्ड में आने का किस तरह से आपको लगा कि मैं इस फील्ड में अच्छा कर सकता हूँ अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करें इस फील्ड में शुरुआत शुरुआती में तो शुरू से हमने ऐसा नहीं सोचा था एट द बिगिनिंग आई वाज नॉट कंसीडरिंग दैट आई एम गोइंग टू बी अ टीचर बट जैसा जैसा uh, आगे बढ़ते गया और uh, हमारे लोकल सिटी जो है वहाँ पे एक नया कॉलेज खुला था उस वक्त मैंने मेरा पीजी पूरा कर किया था और ख़ुद मुझे अपॉर्चुनिटी वहाँ के चेयरमैन साहब ने मुझे बुलाया और बोले आप इंग्लिश के अच्छा स्टूडेंट हैं तो हमारी कॉलेज ज्वाइन कर लीजिए तो मैंने वो कॉलेज ज्वाइन कर लिया वहाँ करियर अभी मेरा शुरू है अभी रिसर्च वर्क भी वहाँ शुरू है अच्छा, अच्छा अच्छा अच्छा एक और रिसर्च के बारे में जैसे कि आपने बताया तो इसमें कैसे काम करते हैं आपने जो रिसर्च किया है तो वो तो अभी अभी अभी स्टूडेंट लोगों में जो है वो फुल वर्ड्स यूज करने का कल्चर बहुत कम कर कम और वे छोटे छोटे शॉर्ट फॉर्म निकालते जा रहे हैं उसमें भी वो फनी फनी कभी आते हैं, हैं। चीजें बोलते हैं और मिक्स बोलते हैं मिक्स बोलते हैं।, बोलते हैं और इसका हम देखते हैं जिस वक्त हम पेपर असेस करते हैं एग्जामिन क्वेश्चन पेपर जो लड़के के पास जाता है और आंसर शीट में जो आंसर लिखते हैं तो आंसर शीट में भी ऐसे लैंग्वेज का भी बहुत ज़्यादा यूज होने लगा है हाँ, हाँ। तो कभी कभी वो एग्जामिनर जो होता है एसेसर जो होता है वो भी कंफ्यूज हो जाता हाँ। है कि ये कहाँ से आ गया ये <laughs> तो इस पर मेरा रिसर्च अभी चल रहा है कि ऐसे जो शॉर्ट फॉर्म आए इंटर इसको ब्रीफ वर्ड जो आ रहे हैं इसको अल्फ़ाबेटिज़म भी बोलते हैं तो इसका हमारी लैंग्वेज के स्टैंडर्ड पर बुरा असर पड़ने लगा है तो इस पर आ, कैसा कैसा बुरा असर पड़ेगा उसका भी रिजल्ट तो हम निकालेंगे रिसर्च के बाद हमारा जो नॉर्थ महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी है उसमें ये पहला ही मेरा रिसर्च चल रहा है बाकी जो थेराटिकल वगैरह लेकिन साइबर लैंग्वेज इंटरनेट लैंग्वेज में पहला ही मेरा रिसर्च वहाँ पर अभी शुरू है चलिए बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया आशा करता हूँ हमारे विद्यार्थी मित्रों को करियर इन इंग्लिश के बारे में काफ़ी अच्छी जानकारी और पूरी तरह से जो है कैसे हम लोग आगे बढ़ सकते हैं इस फील्ड में ये जानकारी आपने दिया और एक बार फिर से मैं कहूँगा विद्यार्थी मित्रों के लिए एक मोटिवेशन के तौर पर एक मैसेज के तौर पर आप क्या बताना चाहेंगे विद्यार्थी मित्रों आप यदि आगे बढ़ना चाहते हैं तो पहली बात है रीडिंग लाइफ में बहुत आवश्यक है अब इस युग में हमारा एक ये जनरेशन जो है इसका रीडिंग बहुत बहुत कम हो रहा है और इसके रीज़न भी आपको पता है टीवी आ गया है मोबाइल आ गया है इसकी वजह से हमारा रीडिंग पे बहुत बुरा असर पड़ता है जो बच्चे रीडिंग अच्छा करेंगे वही अभी अच्छा अपना करियर बना सकेंगे आगे जा सकेंगे ऐसा इंग्लिश में बोला जाता है कि रीडिंग इज़ रिवार्डिंग हु. रीडिंग जो होता है वह हमारा एक रिवार्ड होता है और डॉक्टर सेसियस नाम के बहुत बड़े एक आ, इंग्लिश में फिलासफ़र हो गए हैं तो उनका मैं एक कोट करता हूं आप अच्छी तरह से उन्हें ये कोट जो है वो सुन लीजिए द मोर देट यू रीड द मोर दैट यू विल नो द मोर दैट यू विल नो द मोर प्लेसेस यू विल गो यानी कि आप जितना पढ़ोगे उतना ज़्यादा आप जान सकोगे जितना आप जान सकोगे उतने वेरियस हाँ, प्लेसेस पे आपको अपॉर्चुनिटीज जाने की मिल जाएंगी तो रीडिंग इसका बेस है हुँ, हुँ, हुँ. तो आप रीडिंग करते रहिए और आपका इंग्लिश में हो क्या वेलरी बढ़ते हैं, बढ़ाते रहिए है। <laughs> जी जी बहुत ही अच्छा टिप आपने हमारे विद्यार्थी मित्रों को दिया कि जितना आप रीडिंग करेंगे उतना ही आपको रिवॉर्ड मिलता जाएगा तो धीरे धीरे आपका जो पढ़ने का समय है उसे बढ़ाइए और इंग्लिश पढ़ना शुरू कर दीजिए बोलना शुरू कर दीजिए इसी तरह से आपका जो है ग्रेजुअली इंग्लिश इम्प्रूव होगा और एक अच्छे मुकाम पर आप पहुँच पाएंगे लेकिन लक्ष्य होना चाहिए लक्ष्य को अगर सामने रखते हैं और उसके हिसाब से आप काम करते हैं तो आप हर मुकाम को हासिल कर सकते हैं तो चलिए इसी के साथ मैं फिर से एक बार आप सभी विद्यार्थी मित्रों को ढेर सारी शुभकामनाएँ करता हूं आप अपने जीवन में अपने करियर में बहुत अच्छा करें और अपने माता पिता का और अपने देश का नाम रोशन करें ऐसी शुभकामना करते हैं और इसी के साथ एक बार फिर से विश्वास निम्बा कोली सर को बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस विशेष करियर ऑप्शन कार्यक्रम में जुड़कर करियर इन इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में अच्छी जानकारी देने के लिए थैंक यू सो मच बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपका आप सब विद्यार्थियों को मेरे और से भी शुभेच्छा और मधुबन रेडियो का मैं मुझे बुला के अपॉर्चुनिटी मिली उनका भी मैं शुक्रगुजार करता हूँ नमस्कार चलिए दोस्तों आज के इस एपिसोड में बस इतना ही फिर मिलेंगे कुछ नए एपिसोड के साथ तब तक आप बने रहिए रेडियो मधुबन के साथ सलाम नमस्ते खमा गनीसा सुनते रहो भगवान तो फिर को आना पड़ेगा। I'm a fighter, <laughs> I'm a fighter.